राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नो के लिए ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला शिशु जगत शिशु जगत में आज सुनते हैं कार्यक्रम आसमान गिरा बच्चों आज की कहानी है एक खरगोश की एक था खरगोश हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता कभी सोचता सभी जानवरों के पंख लग जाएं तो कैसा हो कभी सोचता चांद जमीन पर उतर आए तो क्या होगा कभी सोचता पेड़ चलने लगे तो क्या होगा <laughs> बच्चों ऐसे ही एक दिन कुछ सोचता हुआ सा खरगोश पेड़ के नीचे आराम कर रहा था तभी जोर से एक आवाज हुई धम ये आवाज कैसी अब क्या गिरा लगता है आसमान का टुकड़ा टूटकर नीचे गिर गया है आसमान गिर रहा है भागो भागो भागो आसमान गिर रहा है भागो, भागो। और बस फिर खरगोश तो भागा सरपट सरपट सरपट सरपट खरगोश को भागते हुए देखा एक लोमड़ी ने तो उसने उससे पूछा भागो भागो खरगोश भाई कहां है आगे जा रहे हो अरे रे रे रुको तो सही लगता है बहुत जल्दी में हो खरगोश क्या कहता यही बोला भागो भागो आसमान आसमान गिर रहा है जान बचाओ आसमान गिर रहा है भागो भागो, भागो। बस लोमड़ी ने खरगोश की बात जैसे ही सुनी वो खरगोश के साथ भागने लगी खरगोश जो भागा सरपट सरपट साथ में लोमड़ी होली झटपट झटपट सरपट झटपट सरपट अब बच्चों आगे आगे खरगोश उसके पीछे लोमड़ी इन दोनों को भागते देखा एक शेर ने और कोई समय होता तो शेर की दहाड़ से खरगोश और लोमड़ी डर जाते लोमड़ी ने कहा भागो भागो आसमान गिर रहा है जान बचाओ आसमान गिर रहा है जान बचाओ आसमान गिर रहा है बच्चों अपनी जान कौन नहीं बचाना चाहता बस खरगोश और लोमड़ी के साथ शेर भी भागने लगा कैसे खरगोश तो भागा सरपट सरपट साथ में लोमड़ी होली छटपट देख उन्हें फिर शेर भी भागा धक धक धक धक धक धक अब बच्चों आगे आगे खरगोश उसके पीछे उसके पीछे लोमड़ी और लोमड़ी के पीछे शेर भागा तीनों को इस तरह भागते देखा एक हाथी ने अरे इस तरह तुम तीनों कहां भागे जा रहे हो क्या मुझे बता गए हो इस बार जल्दी से जवाब शेर ने दिया ओ मुसीबत ही तो आई है भागो भागो आसमान गिरा है जान बचाओ आसमान गिरा है और बच्चों फिर तो डर के मारे हाथी ने गन्ना छोड़ा और वो भी उनके साथ ही दौड़ा चारों को इस तरह भागते देखा एक बंदर ने बंदर पेड़ की डाल पर बैठा आराम से केला खा रहा था चारों को भागते देखकर उसे हंसी आ गई हैं क्या हुआ किसके डर से इस तरह भागे जा रहे हो इस बार हाथी बोला चांद बचा ले है तो तुम भी भागो बंदर भैया भागो भागो भागो आसमान गिर रहा है चांद बचाओ आसमान गिर रहा है तो बच्चों बंदर बोला अच्छा पहले केला तो खा लू फिर चलता हो आराम से केला खाकर बंदर भी चल दिया यही कहता बागो बागो आज कैसे गिर सकता है मैं भी बिना सोचे समझे जाने बूझे चल पड़ा इनके पीछे कैसा बुद्धू अरे अरे रुको रुको रुको तुम्हें किसने कहा कि आसमान गिर है मुझे मुझे शेर महाराज ने बताया क्यों मारा मुझे लोमड़ी बहन ने बताया क्यों लोमड़ी बहन मुझे मुझे किसने बताया हां मुझे बताया इस छुटकु खरगोश ने मुझे किसने बताया आ, आ, याद नहीं आता किसने बताया मैं तो मैं तो पेड़ के नीचे बैठा था आराम कर रहा था तभी तभी एक आवाज हुई धम्म मैं बस मैं समझ गया आसमान गिर रहा है और हम सब हम सब उसके नीचे दब जाएंगे नीचे दब जाएंगे अरे हरगोजी चलकर उस पेड़ के नीचे देखें तो सही चलो चलो चलो चलो ओ चलो चलो बच्चों फिर सब वापस मुड़ गए चलते-चलते सब उसी पेड़ के नीचे पहुंच गए नटखट बंदर आगे गया बेड के नीचे पड़ा था एक बड़ा सा फल बंदर बोला है कर गोजी तू यहीं था जिसकी आवाज सुनकर आप को लगा आ, आस्मान गिरा है <laughs> आसमान गिरा अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम परियोजना संयोजन डॉ मंजुला माथुर आलेख मोहिनी राव कलाकार मंजुमैनी सुषमा कौशिक यमन कौशिक कीमती आनंद सतीश महाजन और पल्लवी ध्वनिंकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन एवं दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा